प्रात स्मरणीय सब यहां है। देखो त्रिवेणी तो यहाँ बह रही है प्रथम तो महाराज की गंगा भी बह रही है यहाँ महावाणी को वह सूरत सुख भी बहरो है और गौड़िया तो कहीं ना कहीं अपना स्थान निकाल ही श्री राम है <laughs> माधव कृष्ण जी ने बड़ी चौरासी वारत में से दो सौ चौ में से बड़ी सारी वैश्यवन की कथा बताई आपने एक बात बड़ी प्यारी कही कि होरी को सुख जो है वह अष्ट छाप कवियन में के पास है देखो बामे भी बायो के बीच का प्रेम था कि एक कथा है कि एक बार गोविंद कुंड पर श्री गोविंद स्वामी जी विराजे भाई तब श्री हरिदास स्वामी महाराज वहां से घूमते घामते चले और अपनी परिक्रमा लगा रहे गोविंद पे जैसे ही श्री गोविंद स्वामी के दर्शन करे और ये बसंत उत्सव के समय की बात ही महाराज जैसे ही दर्शन करे दर्शन करने के बाद प्रणाम भयो हलचल पूछे पूछने के बाद हरिदास स्वामी ने हाथ जोड़ के पूछी भगवान आप कर क्या रहे हो गोविंद कुंड के तट पर बोले हम मानसी सेवा कर रहे हैं कृष्ण की कृष्ण का मानसिक चप कर रहे हैं हरेदास स्वामी ने पूछा आपको कृष्ण दिखते हैं अच्छा कृष्ण आपकी मानसी सेवा जब आप करते हो कृष्ण कुछ बोलते हैं बोले हाँ हाँ बिल्कुल बोलते हैं अच्छा वह है जो बोलते हैं उनका बोलना कैसा है अरे जिनके तो अधरम मधुर मधुर हैं जिनके इतने उनकी नहीं होगी क्या? स्वामी स्वामी ने जैसे ही इस बात को सुना दिए। गोविंद अधो जी हसे क्यों अच्छा बड़ी कुटिल ब्रजवासियों की वह जो हसी होती है वह हंसी उन्होंने प्यार से मार दी और मारके वहां से चलने लगे गोविन्द स्वामी भागे भागे पहुंचे हरिदास स्वामी को पकड़ा महाराज जइयो कहीं ना आए पहले बताए दो हसे mm -hmm. हरिदास स्वामी बोले भैया अपने गुरुदेव के पास जाकर पूछो श्री विठल जी के पास अपने गुरुवर के पास आप गए जाके उन्होंने आज मिलन ऐसो भयो हरिदास स्वामी से और मिलने के बाद भैया मिलन है तो गयो परंतु वो हंसे और वो कुटिल हंसी थी भगवान और मैंने उनको हार पकड़ लिए पैर पकड़ लिए और मैंने पूछी उनसे भैया मुझे ये बताओ तुम हंसे क्यों तो उन्होंने बस यू ही कहो कि जाओ अपने गुरुवर के चरण पकड़ लो बोले गुरुवर आपके चरण में आ चुका हूं अब न जाऊंग इधर उधर बताओ वो हरिदास स्वामी हंसे क्यों सखा भाव के अंदर गोविंद स्वामी का रस था महाराज वृंदावन में प्रवेश को एक नियम है प्रथम नियम नियम और अंतिम कि वृंदावन में प्रवेश गोपी स्वरूप में होए, अगर पुरुष मान रहे हो अपने को तो खूब राधे राधे कर रहे हो खूब राधा रमन राधारमन कर रहे हो परंतु वह वृंदावन में प्रवेश नहीं है महाराज श्री विठल नाथ जी ने कही वो है क्यों इसको उत्तर में उस सखा भाव को उतार और गोपी भाव के अंदर आ जा अंताकरण से गोपी हाँ भाई ये करण से ना है गोपी को सिंगार करो लहंगा फरिया पहने और घूम रहे हैं नाच रहे हैं ना अंत से बाहर को तो जाने करो वो तो गोपेश्वर बनो भे हो है। वो बाहर ही बैठो है अंदर महाराज गोविंद स्वामी अंत करण में गोपी को भाव लेके आए और जब अंत करण में गोपी को भाव लेके आए तब उनके गुरुवर कहे कि देख आज रात्रि को चलेंगे बसंत को रास है आज होरी रही होवेगी आज रास होवे वो आज तैयार है जा परंतु जे ध्यान रखियो सखा को भाव नहीं आ पाए वहां पे शिष्य ने मार ली भैया आप तो अंतःकरण से गोपी बन गई रास्ते है ये चक्कर का हसे क्यों थे चले आंख बंद अंतःकरण में गोपी को भाव धारित करो करने के बाद जैसे ही चले और चलते ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश होने लगा महाराज शरदोत फुल ने कहा वह सब छयों ऋतुओं के फूल जो थे वह खिले हुए थे क्या उस दिव्य वृंदावन का सौंदर्य था उस सौंदर्य को देखा वहा सौंदर्य को देखा तो पाया कि अरे बताओ सब गोपियां जो हैं वह रास के प्रबंध में लगी हुई हैं और कन्हैया की जो गुरु है ना नृत्य की वह राधा है तो कढ़या जो है वो नृत्य कर न जाने नाने ना तो हमेशा गई अचराई है माने कौन सा नाच तो महाराज वो अब आज रास होने वालों है तो गुरुचरण जो उनकी राधा रानी है श्री प्रिया जू है प्रियाजू के पास जाके हाथ जोड़ के कहे कि भाई आज रास होने वालों बड़ी सारी गोपियां आई हैं अलग अलग गामन से कहे इंसल्ट ना है जाए हम तुम्हारे प्रियतम है जो बता दो जो हम डांस अभी करने वाले हैं वो जो नृत्य होने वालों में हमारे स्टेप सही पढ़ रहे हैं कि ना है पढ़ रहे है महाराज गोविंद स्वामी श्री विठलनाथ जी के संग महाराज के इस लीला को देख रहे थे कुछ देर के बाद राधा रानी बीच में आके खड़ी हुई कमर पे हाथ रखा और तो कहिया से इशारा करके कहा करो दिखाओ तो ये गुरु बन के हैं राजबंध का है और कृष्ण ने वहां पर तीरथ त्यौहार नृत्य करना शुरू करा और ऐसा नृत्य करा ऐसा अद्भुत नृत्य करा कि उस नृत्य को देखकर श्री राधा रानी के मुख से वाह निकल गई और जैसे ही वाह निकली गोविंद स्वामी ने जैसे ही सिर्फ उस को सुना महाराज वहीं पर ही बेहोश हो के पड़ गए बुले ऐसो ऐसी मद, मधुर तम वाणी तो कृष्ण की भी ना है। राधारानी की मधुर है सिर्फ बात सुनी थी परंतु उस प्रेम में घुसना है ये ये देखो बोलने का विषय नहीं है मैं जल को दिखा सकता हूं जल के बारे में बता सकता हूं परंतु जल पीने वाला ही जल को समझ सकता है ठीक उसी प्रकार यह प्रेम की लीलाएं भी जो है। हैं, वह महाराज मैं अपनी वाणी से खूब बता भी दूं, उसके बारे में आपको समझा भी दूं, परंतु अनुभव किए बिना आप उसको जान नहीं सकते हो आचार्यों ने अस्तो पुष्टि संप्रदाय तो भैया संप्रदा तो सामने बैठो दो चार दिन पहले हम कछ पुष्टि के कुछ ग्रंथ को आज कर रहे हैं। हम बताएं। आज बताना चाहे महाराज हमारे यहां पर माननी को मान आवश्यक कहो जाए जब तक हमारी प्रिया जी गुस्सा होके नाए बैठे तब तक, तक महा आनंद नहीं आता है वृंदावन के धाम में और रूप गोस्वामी ने इस बात की चर्चा भी करी है और चर्चा करते हुए कहा है अपने निकुंज स्तब के अंदर प्रतिपद प्रतिकूला तयाग्र वयग्र मूर्ति बहु विरचित नाना चाटुकार कार नव सूरत विलास उत्सु गुण प्रकाश स्मरण व्रत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र महाराज जो पद पद पर गुस्सा होके बैठ जाए हाँ, मान कर ले पद पद पर जो एक बार प्रियतम उनका अनुनय विनय करता हुआ उनके हाथ जोड़ता हुआ उनसे गहरे रख तो मान जाओ थोड़ी सी रास् तो कर लो थोड़ा सा प्रेम तो कर लो बोले उन लीलाओं का चिंतन कर अगर उन लीलाओं का चिंतन करेगा जहाँ पे महाराज वह पावन में पढ़ो पड़, सूरदास ने जा की अवलोकन करो आ वह वह उस को मनाने में लगा हुआ है वह जो प्रेम की देवी है उनसे प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी चरण सेवा करने में लगा हुआ है उसके महाराज उसके दर्शन कर उसने बृह निकुंज का स्मरण कर तू जैसे ही करेगा तुझे उस धाम की प्राप्ति हो जाएगी देखो एक बार की प्रियाजू को मान कहीं भी है जाए यही पिछली कथा में यही बात चल रही एक बार नील कमल खिला हुआ था नील कमल खिला था उसके ऊपर दो बहरे उड़ रहे थे प्रियाजू ने जैसे ही नील कमल को देखा और उसके ऊपर दो भौरों को देखा तो उन्हें अपने कृष्ण की याद आ गई और उस नील कमल को उन्होंने श्री मुख चंद्र समझ लिया श्री कृष्ण का मुख चंद्र समझ लिया और उसपे जो दो भौरे ऊपर मडरा रहे थे उनको उन प्रिया जी ने उनको श्री कृष्ण की आंखें समझ ली <coughs> महाराज दो बहरे आंखें हैं नील कमल मुख चंद्र कमल है ये दोनों देखा परंतु कमल की कमल का एक स्वभाव होता है कि जहां जहां सूरज घूमता है वहां वहां कमल भी घूमना शुरू कर देता है वह प्रियाजी उस सरोवर के तट पे आके खड़ी हो गई और खड़ी होकर अपने प्रियतम कृष्ण को देख रही हैं विरह की उस वेदना में उन्हें यह लग रहा है प्रियतम बड़ी दूर खड़े हैं परंतु प्रेम तो ऐसा है कि मुझे ही देख रहे हैं परंतु यहाँ सूरज घूमो कमल भी घूम गयो कमल घूमो अब प्रिया जी को माना गया कि हम जैसी यहाँ रूपवान रूपवती खड़ी भई है हमें छोड़ के तू और किसी देख को देख रहा है मुंह लियो घुमाए हो को छोड़ा तू अपने घर में हम ना बात करेंगे महाराज मुंह बना के चली गई कन्हैया तो कहीं भी नहीं है वहां पे सीन में कन्हैया तो कचु देर के बाद हाथ जोड़ते हुए वहां पे पहुंचो कि भाई आज तो ठाट से राष्ट्र करेंगे परंतु माननी तो मुंह बुला के बैठी वही है ने कह दी तुम्हारो आज है। नहीं, ने है, प्रवेश आज कन्हे बोलो भैया का गलती हम चाहे वही हमने का कर दियो ऐसा बोले आप पूछो मत आज आपने उनको देख रहे थे देखते देखते दूसरी गोपी को देखना शुरू कर दिया नहीं है बोलो यार मैं कहा देख रहा हूँ अभी अभी तो गौचारण को बहाना बना के यहां आये हो मिलने के तय जैसे इस बात को कहा बोले तो हम गाय जाने माननी बैठी हुई है देख लो कैसे भी मनानो तो। है एक बार की माननी की कथा में महाराज कमल खिलो है और कमल के ऊपर एक मधु एक भवरा पहुंच गयो और पहुंच के रसा स्वादन कर रहो प्रियाजू उसी समय पे उसी तट सरोवर के तट पे पहुंची और प्रियाजू ने यह देखो कि यह जो कमल खिलो है वहां पे जो मधु बैठो गए मधु तो है कृष्ण मधुप तो है भौरा और ये कमल जो है जो कोई गोपी है वहां को तो रस को स्वादन कर रो है माननी को मन किसी भी क्षण किसी भी अवस्था में हो जाता है आ? यही वैचित्री है किसी चीज की संयोग की जरूरत नहीं है यहां पे भी भाई कृष्ण तो दूर दूर तक सीन में नहीं है परंतु यहां तो भवोरे कोई कृष्ण मान लियो और मानने के बाद देखो अरे बताओ और गुस्सा होके क्या बोली भवोरे से कृष्ण इस यहां जगत के कमल को तू इतना प्रेम कर रहा है और मेरे जैसे मुख कमल की तरफ देखता भी नहीं में बात नहीं करूंगी बताओ ऐसी टेंशन वाली घर पे हो तो तलाक है जाए परंतु यह प्रिय प्रियतम है, यह तो एक प्राण है श्री जब राधारानी को कोई इच्छा होती है रास की तो महाराज वह जो इच्छा है इच्छा जागृत हो उससे पहले ही वह इच्छा श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर जाती है अब राधा रानी तो रूट के चली गई है और जब रूट के जावें तो महाराज वृंदावन के अंदर सखियों को प्रवेश सखा तो घुसेना है निकुंजी की लीला में सखा को प्रवेश है ही नहीं अब क्या टेंशन अंदर जाए कैसे सब तो राधा रानी की सखिया इनकी तो कोई भी ना कोशिश करें अपने संदेश भेजने की बात करने की तो कुछ दक्षिण भागा गोपिया जो दासिया हैं श्री राधा रानी की उसमें वाम भागा हैं और दक्षिण भागा हैं वाम भागा जो राधा रानी के संग रहती हैं दक्षिण भागा वह जो कृष्ण के संग रहती है महाराज कृष्ण की गोपिया जो हैं कृष्ण की गोपिया गोपिया ने देखा कृष्ण बड़े विरह के अंदर हैं अब कृष्ण को गुस्सा आ रही है कृष्ण को गुस्सा है अच्छा आप कृष्ण क्या कह रहे हैं मैं भी दो तीन दिन पहले इस चीज के बारे में पढ़ रहा था सूरदास ने बड़ी बढ़िया बात इस बात में कही है कि जा और जाके कह दे उस राधे से वो माने नहीं कहीं और की का रहे हैं उस बात कही हरी बात को सु सुनी राधि के सुजान तेजू बदन झुकिया अंचल रहें ना दुख मो मान पे इतने ही अंतर उपजी परे कचुआन सरद सुधा ससी की नव कीरती सुनियत अपने काम महाराज कह रहे हैं अगर वो यो समझती है कि बाकी रूठने से मैं आ, मैं दुखी हो जाऊंगा तो सुन ले हम ना है दुखी, दुखी क्यों ना है? तो कह रहे हैं तू भानुनंदनी है देखो भानु नंदिनी को एक मतलब तो भयो वृषभ भानु की नंदनी और यहाँ पे क्या भाव है भानु नंदनी को है देखो सूर्य की पुत्री है तू यहाँ सूर्य की पुत्री क्यों कही बोले देख जैसे जब तू सामने आती है और जब तेरे संग में प्रेम मेरा प्रेम मेरा हो तो मैं सब गोपियों को भूल जाता हूं। तू सूर्य के समान दिप्त है जब तू आती है मुझे कोई गोपी नहीं नजर आती है परंतु आज तो वह सूरज छुप गया है मान में आ गई है ना क्रोध में चली गई हूँ गुस्से में तो कह क्या कह रहे आज तो वह सूरज छुप चुका है जब सूरज छुपता है तभी तारे निकलते हैं अरे आज बड़ी सारी गोपियां नजर आ रही हैं। तू का सोच रही है तू तो आज मान करके बैठ गई है तो मैं ऐसे ही दुखी होके अपना जीवन जीऊंग जा जा तुझे जहा जानो मह तू महाराज महातो तो दूती को तुझे संदेश लेके राधा रानी के पास भेजो इनकी अवस्था का है रखी है बीगी की तरह से सूरदास कहते हैं कि महाराज भाग के कभी तो प्रिया जू अंदर कहीं छुपके तो आके नहीं बैठ गई है फिर कुंज के बाहर आ रहे हैं बाहर आके ढूंढ रहे हैं पता लगा रहे हैं कहीं किसी दिशा से तो नहीं आ रही है उन प्रिया के लिए सोच रहे हैं इंतजार कर रहे हैं बार बार महाराज अपने ही पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हाथ जोड़ो, अरे कैसे भी करके तू प्रिया को मेरे पास प्रया वहां तो दिखा रहे हैं कि अरे सूर्य छुप चुका है तो क्या है बहुत सारे तारे यहाँ पे विद्यमान है बड़ा अच्छा सौंदर्य है परंतु पीछे पीछे तो देखो मारा हालत टाइट पड़ी हुई है ऐसी हालत टाइट है कि यहां वहां घूम कर रहे हैं अरे प्रियाजू आ जाओ अब ना रहो जा रहो कितने दिना रात्रि और कितने तारे गिनेंगे बहुत तो सारे तारे हैं जीवन खत्म हो जाएगा ये वृंदावन का सुख है जब तक विरहस के अंदर समावेश नहीं करा जाता है तब तक उस प्रेम का आस्वादन नहीं करा जा सकता है और श्री राधा रानी तो अनुराग सिंधु राधा रसुदानी जी कहता है वह तो अनुराग की सिंधु है अनुराग क्या बोले वह दूध है बोले जैसे दूध को एक बार चला दो चलाने के बाद उसे मध्यम में तो उफनता तो नहीं है परंतु बाहर निकलने की चेष्टा करता रहता है उफनता ही रहता है ऐसे ही महाराज यह अनुराग है जो प्रतिक्षण वर्धन होने की चेष्टा में लगा रहता है कि कैसे मैं प्रियतम की सेवा में रहूं रहू उन श्री राधा रानी की कृपा चाहिए तो भैया आचार्य ने अपनी अपनी वाणी में तो आपको डंडा प्रेम से मार दिया है मैं तो सब आचार्यन से यही प्रार्थना करूंगा एवं श्री राधा रमन लाल से भी यही प्रार्थना करूंगा कि जब श्री प्रियाजू महाभाव में होती है देखो जैसे कोई बरसाती नदी है जब वह वर्षा ऋतु के अंदर प्रचंड अवस्था में होती है तो वह अपनी उस उद्वलता के कारण सबको समाविष्ट करती हुई सब किनारों को डुबोती हुई सबको अपने संग लेती हुई सागर की तरफ प्रवेश करती है उस सागर की तरफ भागती है अरे भाई हम अब श्री राधा रानी की चरण में आए चुके हैं श्री प्रियाजू को अपनो मान चुके हैं अरे साधक अवस्था में जरूर कृष्ण की ही उपासना है परंतु सिद्धावस्था में तो हम सब आ, हम सब आचार्य महाराज स्वामी जी की ही कृपा की जरूरत है तो बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगो कि हे स्वामिनी जू आप भी उस महा से भरी हुई उस भरपूर होती हुई जब उस वृंदावन की तरफ जाओ तो हम उस किनारों पे तिनके की तरह से पड़े हुए हैं हम सबको भी उठा उठा के उस सागर वृंदावन के अंदर प्रवेश करा दो अगर उस धाम वृंदावन में प्रवेश हो गया तो महाराज प्रतिदिन होली मनावेंगे